कौसीतक्राह्मणोपन द्वितय प्राणो हस्माह प्राणस्य ब्रह्मेति कौसीतक ब्रह्मणो मनोदूत वाक्परी चक्षुर्गोत्रिस्त्रोत्र संस्रावय तस्वीर एक तस्म प्राणा ब्रह्मण एकता सर्वा दीवता अयाचमानाय बलिम भरतीवास्म या भूतान वेद बलिभरतीद तस्ोपनस याचेती तथा द्रव लब्धो भविष्यहत पुरस्तात् इति दत्तमस्नी याचिस्त एवैन मुपमंत्रये दाममतर्मो याचि अन्नम इति प्राण तत्व की उपासना सुप्रसिद्ध कुशीत ऋषि के सुपुत्र ऋषि की कहते हैं कि यह प्राण ही ब्रह्म है उन प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म को यहाँ पर राजा के स्वरूप में कल्पित किया गया है उन प्राण का मन ही दूत है वाणी परोसने वाली उनकी रानी है चक्षु संरक्षक मंत्री है और कर्णेन्द्रीय संदेश सुनाने वाला द्वारपाल है उन सुप्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म को विनागे ही ये सभी इंद्रियाभिमानी देवगण भेंट प्रदान करते हैं प्राण के संसर्ग से मन एवं इंद्रियों की क्रियाएँ सहज ही होने लगती है यह प्रक्रिया स्वचालित होने से इसे बिना मांगे दी जाने वाली भेंट कहा गया है इस तरह से जो इस रहस्य का ज्ञाता है उसको बिना याचना किए ही समस्त चराचर प्राणी भेंट समर्पित करते हैं उस श्रेष्ठ प्राण के उपासक के लिए यह गूढ़ व्रत है कि वह किसी से कभी कुछ भी न मांगे ठीक वैसे ही जैसे कोई भिक्षुक गांव में भीख मांगने पर जब कुछ भी नहीं पाता तो निराश होकर बैठा रहता है एवं कुपित होकर यह प्रतिज्ञा कर लेता है कि अब से इस गांव के लोगों के द्वारा देने पर भी दान ग्रहण नहीं करूंगा। वह भिक्षु जिस दृढ़ता से अपनी बात पर आरूढ़ रहता है वैसे ही प्राण की उपासना करने वाले को अपने न मांगने के व्रत पर दृढ़ रहना चाहिए याचक धर्म के साथ दीनता का भाव जुला रहता है याचना एवं दैन्य प्रदर्शन से सदा दूर रहने वाले साधक को लोग ऐसे ही आमंत्रण देते रहते हैं आओ हम तुम्हें भिक्षा प्रदान करेंगे प्राणो ब्रम्हे वाएत ब्रह्मणो व परुंधे परस्ता चक्षु परस्ताक्ष मारुंधे श्रोत्र पहस्तान आुंधे मन परस्ता आुंधे तस्मै प्राणाय ब्रह्मण एकता सर्वा दैवता अयाचमानाय बलि भरती तथोस्मे सर्वाणी भूतान्ययाच मा या यं वेद तस्ोपनस तद्यथा ग्रामं यामिती या पुरस्तात् याचेती तयथा ग्राम भिषि लोपेन्ना दत्मती यतक्षी तत्तनापमंत्रिय ददाम मत इतर्मो इति प्राण ही ब्रह्म है ऐसा प्रसिद्ध महात्मा पैंग्य भी कहते हैं उन प्रसिद्ध प्राण रूप ब्रह्म के लिए वाणी से परे नेत्र इंद्री है जो वाक इंद्री को सभी ओर से व्याप्त करके विद्यमान है चक्षु से परे इंद्री है उसने नेत्र को सब ओर से व्याप्त कर रखा है श्रवण श्रवणेन्द्रिय से परे मन है जो कि श्रवणेन्द्रिय को सब ओर से व्याप्त करके स्थित है क्योंकि मन के सावधान रहने पर भी यह स्रोत्रेंद्रिय श्रवण करने में समर्थ हो सकती है मन से परे प्राण है जो मन को सभी ओर से व्याप्त करके स्थित है प्राण ही मन को बांध कर रखने वाला है ऐसी बात प्रसिद्ध है प्राण के न रहने पर तो मन भी नहीं रह सकता इसलिए सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ एवं आंतरिक आत्मा होने से प्राण का ब्रह्म होना उचित ही है उस प्राण स्वरूप परमात्मा को ये सभी देवगण उसके न मांगने पर भी उपहार समर्पित करते हैं इसी तरह से जो उसे ऐसा जानता है उस साधक को समस्त जीव बिना याचना के ही पृथक पृथक उपहार प्रदान करते हैं उसका यह अत्यंत दृढ़ निश्चय है कि वह किसी से कभी भी याचना न करे इस संदर्भ में वही पूर्वोक्त उदाहरण है अथात एक धनावरोधन जद धनम अविध्यायात पौर्णमाश व्यायाँ वुद्धपक्षे वा पुण्य नक्षत्रे समू परस्ती पर्युक्ष दक्षिण चान्वाच्य स्त्रुण वाचमसें कंसेन वेता आजातिर्जुती वांगम देवतावरोधिनी सा मेष मुस्माद अवरुन्धा तस् प्रणो नामम दुवतावरोधनी सा मे मुस्मादी दवरुन्धा तस् चक्षुर्नाम देवतावरोधनी सा मे मुस्मादीद अवरुन्ध तस् श्रोत्राम देवतावरोधनी सा मे दम अवरुन्ध स्वाहा मनोनाम देवरोधनीनमुंधा तस् प्रजाना देवतावरोधनी सा मे मुस्मानम तस्हेथमगंधम प्रजिघ्रजाजलपेन्हांगड़ो विभज वा। अब एकमात्र एकमात्र धन धन प्राण प्राण के निरोध की बात कही जाती है यदि धन का ध्यान करें, तो पूर्णिमा अथवा अमावस्या को या फिर शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की किसी भी शुभ तिथि को पुण्य श्रेष्ठ नक्षत्र में अग्नि की स्थापना अर्थात वेदी का परिसमूहन संस्कार कुशों का बिछाना अभिमंत्रित जल के अग्निवेदी आदि का अभिषेक एवं अग्नि पर पात्र में रखे हुए घृत का शोधन करके दाहिने घुटने को पृथ्वी पर स्थिर करके शुरुआ से चम्मच से या कासे की करछुल से मूल संस्कृत में दिए गए वांग नाम देवता स्वाहा आदि मंत्रों द्वारा विधवत आहुति समर्पित करें। मंत्रों के भाव इस प्रकार है ओम वांग नाम देवतावरोधनी अवरूंधाम तत्ई स्वाहा वाणी नाम से प्रसिद्ध देवी और उधनी साधक की कामना पूर्ति करने वाली है वह वा मुझ प्राण की उपासना करने वाले को अमुक व्यक्ति से इच्छित अर्थ की सिद्धि कराए उसके लिए यह घृताहुति साधर समर्पित है प्राण देवता अभीष्ट सिद्धि प्रदान करने में समर्थ हैं वे मुझ प्राणोपासक को ध्वन प्राण की प्राप्ति कराए इसके लिए यह आहुति समर्पित है चक्षु नाम से युक्त देवी कामना पूर्ति में सहायक है वह देवी मुझ प्राणोपासक को अमुक व्यक्ति से अभिष्ट धन अर्थात प्राण प्राप्त कराए यह घृताहुति उसी के लिए समर्पित है स्रोत्र नाम से युक्त देवी अभिष्ट फल प्रदान करने वाली है वह वा मुझ प्राण स्वरूप ब्रह्म के साधक को अमुक व्यक्ति से इच्छित धन प्राणों की प्राप्ति कराए इसके निमित्त यह घृताहुति समर्पित है मन नाम वाली देवी अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है वह मुझ प्राण की उपासना करने वाले को अमुक व्यक्ति से इच्छित धन, की प्राण, की से धन प्राण की प्राप्ति कराए यह घृताहुति उसके निमित्त समर्पित है प्रज्ञा नामक देवी इच्छित फल देने वाली है वह मुझ प्राण देव की उपासक को अमुक व्यक्ति से अभीष्ट धन अर्थात प्राण की प्राप्ति कराए यह आहुति उसके लिए ही समर्पित है इस तरह से आहुतियाँ देने के बाद धूम की गंध को ग्रहण करके हवन से बचे हुए घृत से अपने अंगों में लेपन करके मौन भाव से धन स्वामी के समीप में गमन करें और इच्छित अर्थ के संबंध में कहे कितने धन की मुझे विशेष आवश्यकता है अतः आपके यहाँ प्राप्त हो जाना चाहिए अथवा यदि धनिक कहीं दूर है तो किसी दूध के द्वारा उक्त संदेश कहलाने के लिए उसके पास भेज देना चाहिए इस प्रकार के कार्य द्वारा अभिष्ट धन अर्थात प्राण की प्राप्ति हो जाती है अथा दैव स्मर यस प्रिय बुभूस्यकस्पर्वण्यग्री मुपसमितिथ्वा मृतईताम आद्यापुथिर्जुहोति वाच ते मयजुहोम्यसौ स्वाहा प्राणम ते मयुजुम्यसौ स्वाहा चक्षुस्ते मयजुहोम व्यसौ स्वाहा स्रोत्र ते मयजोम व्यस स्वाहा मनस्ते मैजोम व्यस स्वाहा प्रज्ञा ते मयुजोम व्यस स्वाहेथूमगंध प्रजिघ्राजाजेपेना भ्रृज्य वाचो भी वाताद्वा संस्परस संभा प्रियो संभासमारिथे भवति स्मरती हेवाश अब इसके पश्चात वाणी आदि देवों के द्वारा सिद्ध होने वाले अभिष्ट की पूर्ति का प्रकार बताया गया है यदि उपासक किसी का आत्मीय बनने की इच्छा करे, तो उसे किसी का भी प्रिय होने से पूर्व वाक आदि देवों का आत्मीय प्रिय बनना चाहिए किसी एक शुभ पर्व के दिन पूर्वोक्त नियमानुसार शुभ तिथि एवं शुभ मुहूर्त में पहले कहे हुए के अनुसार ही अग्नि की स्थापना अर्थात वेदी का परिसमूहन संस्कार करना कुशों का बिछाना देदी आदि का अभिषेक घृत का उत्पवन शोधन आदि करके वाचम ते मयी स्वाहा आदि मंत्रों से घृताहुतियाँ समर्पित करें मंत्रों के अर्थ इस प्रकार है मैं तुम्हारी वागिंद्री का अपने में हवन करता हूँ मेरा अभिष्ट कार्य सिद्ध हो जाए इस भाव से यह आहुति समर्पित है मैं अपने अभीष्ट की पूर्ति के लिए आपके प्राण चक्षु श्रोत्र एवं मन आदि इंद्रियों तथा तो आपकी प्रज्ञा को भी अपने में हवन करता हूँ इस भाव से ये विशेष घृताहुतियाँ आपके लिए समर्पित है इन आहुतियों के पश्चात होम धूम की गंध को घृणेन्द्रीय के द्वारा ग्रहण कर होममावशिष्ट घृत का अपने अंगों पर लेपन करके मौन रहते हुए अमुक व्यक्ति के पास जाए अथवा ऐसे स्थान पर खड़ा होकर कहे कि जहाँ वायु के सहयोग से उसके शब्द इच्छित व्यक्ति के कालों में सुनाई पड़े तो निश्चय ही वह उस व्यक्ति का प्रिय हो जाता है इतना ही नहीं व्यक्ति बल्कि उस जगत जगह से हट जाने पर वहाँ के निवासी उसको सदैव स्मरण करते रहते हैं